उन्होंने कहा कि बेटा तुम यहां से दूर चले गए थे तब ये सब कुछ हुआ यदि तुम यहां होते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता माता की बात सुनकर तुमने सुनी लिया कि तुम्हारी माता ने क्या क्या चेष्टा की है चंद्र लक्ष्मण सीता तो वन में गए चीर चीरांबर धारण करके गए जटा बांध करके गए और मैं इस दुख के समुद्र में पड़ी हुई हूं हा राम हार रघुवंशनाथ तुम तो मेरे पेट से पैदा हुए थे परमेश्वर ये मैं जानती हूँ फिर भी आ, मेरा दुख मुझे छोड़कर के नहीं जाता है ये विधाता बड़ा बलवान होता है सौ एवं भरतो वीक्ष बिलपन्तीम भृशम सुचा भरत ने देखा कि बहुत विलाप कर रही है कहो सल्याजी तो उनके पांव पकड़ लिए और बोले माँ तुम मेरी बात सुनो राम के राज्याभिषेक में विघ्न डालने के लिए कैके ने जो कुछ किया है और या दूसरी जो बातें हैं वो मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ मेर, मेरा उसमें अंश मात्र भी संबंध नहीं है मुझे सौ सौ ब्रह्म करने का पाप होए हो जदि मेरा उसमें कुछ कुछ चेष्टा कुछ पाप कुछ जानकारी रही हो और उधती वशिष्ठ को मारने से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम होए तो उन्होंने शपथ किया रोने लग गए कौशल्या ने उनको छिक छाती से लगाया बोले कि बेटा मैं जानती हूँ ये इसके लिए शपथ खाने की जरूरत नहीं है शोक मत करो अब भरत आ गए हैं ये बात मालूम पड़ने पर मंत्रियों के साथ वशिष्ठ जी राज मंदिर में आए, भरत को रोते देख करके वशिष्ठ ने आदर से कहा कि देखो भरत राजा दशरथ बड़े बूढ़े थे ज्ञानी थे उनका पराक्रम सत्य था उन्होंने मर्तलोक में जितना सुख मिलता है सब भोगा और बड़ी बड़ी दक्षिणा देकर के बड़े बड़े जज्ञिया स्वमेधादि किए और उनको राम जैसा परमेश्वर पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ और अंत में वे देवलोक में गए इंद्र का उनको अर्धासन मिला तुम अब उनके लिए शोक मत करो शोक करने के योग्य नहीं है वो तो मोक्ष के पात्र हैं देखो आत्मा नित्य शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है और शरीर का व्यय होता है और आत्मा का व्यय नहीं होता शरीर अशुद्ध है और आत्मा शुद्ध है शरीर का जन्म और मरण होता है आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है शरीर जड़ है और अत्यंत जड़ है और अत्यंत अपवित्र है और अत्यंत विनस्वर है और आत्मा चेतन है परम पवित्र है और अविनाशी है सो यदि आत्मा और अनात्मा इन दोनों के भेद का विचार किया जाए तो कहीं भी शोक का अवकाश नहीं है कोई भी मरे पिता मरे बेटा मरे दोनों ही हो सकता है मनुष्य के सामने पिता बा तनयो बा यदि मृत्यु वसमगत मनुष्य का जब जीवन है तो उसके सामने बाप भी मर सकता है और बेटा भी मर सकता है सो तो, यदि ऐसा हो जाए तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए अपनी आत्मा को ताड़ना नहीं देना चाहिए ये संसार निस्सार है यदि तुम्हारे जैसे यदि ज्ञानियों के जीवन में कोई वियोग का अवसर आता है तो उनका वैराग्य और बढ़ता है उनकी शांति और बढ़ती है उनको और सुख मिलता है वो निश्चिंत हो जाते हैं ये संसार के वस्तुओं का और व्यक्तियों का जो वियोग है वो समझदारों को वैराग्य शांति और सुख दे जाता है यदि जो संसार में जन्म वाला है उसके पीछे तो मृत्यु लगी हुई है इसलिए जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अपरिहार्य है स्वकर्म बसत सर्व जंतु नाम प्रभव आपदेव अपने अपने कर्म के अनुसार सभी प्राणियों का जन्म और मरण होता है सो नारायण जो समझदार है वो क्यों शोक करता है इस तरह संसार में देखो अब तक करोड़ करोड़ ब्रह्मांड बने हैं और बिगड़ गए ब्रह्मांड कोटयो नष्टा सृष्टियो बहुसोगता न जाने कितनी सृष्टिया बदल गई हैं कितने समुद्र सूख चुके हैं अब तक एक बुलबुला एक क्षण मात्र का जीवन इसके लिए शोक करने का क्या कारण है सुष्यंत सागरा सर्वे कई आस्था क्षण जीवित कालिदास ने तो एक जगह लिखा है मरणम प्रकृति शरीर विकृतिर जीवन मुच्यते बुधई पानी का बुलबुला जैसे पैदा हुआ तो मिट के पानी में मिल जाना ये उसका स्वभाव है यदि वो बना रहता है थोड़ी देर तक तो ये बिकार है पानी का बिकार है बुलबुले का होना और बुलबुले का मिट जाना पानी का स्वभाव है इसलिए मरना स्वभाव है और जीना बिल्कुल बिकार है इसके लिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है तो जैसे पीपल के पत्ते पर आप लोग जानते होंगे पानी की बूंद हो और वो जाकर उसकी नोक पर जो उसकी पूछ होती है पीपल के पत्ते की उस पे लटक गया हो वो कब गिरे अब गिरा तब गिरा कैसी प्रकार इस जीवन की स्थिति है वो चल पत्रांत लगना बिंदुवक क्षण भंगुरम आयुष त्यज त्यवेलायाम कस्तत्र प्रत्यय सव यही तो है है ना कब बिजली छोड़ के चली जाएगी कुछ मालूम नहीं है ना नायण यही है एक बिजली शरीर में काम कर रही है कब फ्यूज जुड़ गया कब चली गई बस इसका कुछ विश्वास नहीं है इस प्रकार ये देही जीवात्मा जो है ये शरीर में देहवान बना बैठा है और देह से देह पैदा होता रहता है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा पहनता है इसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर ये देही पुनः नए शरीर को पकड़ता है हम लोगों की दृष्टि में जो नया पुराना होता है उसका नाम नया पुराना नहीं होता अरे अभी तो अभी पैदा हुआ है अभी तो थोड़े दिन का शरीर है असल में सूक्ष्म शरीर के भोग की पूर्ति हो जाना ही ये इस शरीर में सूक्ष्म शरीर को जितना भोग लेना था उसकी पूर्ति हो जाना ही बुढ़ापा है और कुछ भोग का बाकी रह जाना यही उसकी नौता है सो तो इस तरह से संसार में होता ही रहता है इसमें शोक का कोई कारण नहीं है आत्मा न मरता है न कभी ये पैदा होता है न बढ़ता है इसमें सदभाव विकार बिल्कुल नहीं है ये अनंत है ये तो सच्चिदानंद घन है सत्य प्रज्ञान विग्रह ये तो विज्ञान आनंद घन है आनंद रूप है ये बुद्धि आदि का साक्षी है असल में इस व्यक्ति के द्वारा जो कुछ देखा जाता है सो संसार है और इन सब व्यक्तियों को जो देखने वाला है एक वो परमेश्वर है और उस परमेश्वर का अनुभव जिसको हो रहा है वो साक्षात ब्रह्म है आप तीन विभाग कर लो संसार को देखने वाला जीवात्मा और करोड़ करोड़ जीवात्माओं को अनगिनत जीवात्माओं को देखने वाला एक परमेश्वर और उस परमेश्वर का प्रकाशक स्वयं प्रकाश साक्षात पर ब्रह्म जिसमें ईश्वर जीव जगत का कोई भेद नहीं है वो अनुभव स्वरूप वो अपना अनुभव स्वरूप है सो वो आनंद रूप है बुद्धियादि का साक्षी है उसमें सृष्टि लय बिल्कुल नहीं है एक एव परोही आत्मा यह द्वितीय समस्तिता और इसमें बात यही है कि इसके की जथार्थ अनुभूति पहले उत्पन्न कराई जाती है वाक्य के द्वारा आंख के द्वारा नहीं होती नाक के द्वारा नहीं होती जीव के द्वारा नहीं होती महावाक्य के, के द्वारा इसकी वृत्ति अंतकरण में उदय कराई जाती है और वो जब अज्ञान को मिटा देती है तब उसके साथ स्वयं मिट जाती है और आत्मा से अभिन्न परमात्मा ही रहता है तो एक एव परोही आत्मा यह द्वितीय जो सबसे परे परमात्मा है वो एक ही है और अद्वितीय है उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है और वो सम है इस प्रकार आत्मा का दृढ़ ज्ञान प्राप्त करके शोक छोड़ दो और क्रिया करो अब तो महाराज पिता को के शरीर को निकालो तैल में से और जैसी अपनी परंपरा रही है उसके अनुसार उनका संस्कार करो जब गुरुजी ने ऐसा समझाया तो भरत जी ने अज्ञान जनित शोक को छोड़ दिया और सब क्रिया विधि पूर्वक करी गुरु के बताए हुए ढंग से जैसी क्रिया अग्निहोत्री की की जाती है गुरु गुरूणो तब प्रकारेण आहिताग्निथा विधि संस्कृत सुरय हम विधि दृष्टि न कर्मणा आहिताग्नि पुरुष की जैसी क्रिया होती है वैसी क्रिया उन्होंने करी ग्यारहवें दिन उन्होंने पारगामी ब्राह्मणों को भोजन कराया सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों ने भोजन किया इस उद्देश्य से कि हमारे पिता को सुख शांति मिले ब्राह्मणों को बहुत धान दिया हजारों गोदान किया ग्राम दान किया रत्नाम्बर दान किया अब तो भरत जी बस राम की चिंता में समलग्न पिता की याद तो भूल गई, लेकिन रामचंद्र की याद न भूले बस दिन रात राम राम राम राम अब वशिष्ठ जी भी है भाई भी हैं मंत्री भी हैं परंतु भरत जी को केवल राम का ही चिंतन होता है रामरण्यम प्रयाते सह जनक सुता लक्ष्मण सुघोरम मातामे मे राक्ष प्रदहति हृदय दर्शना देव सद्या। गछ्य ग्छाण्य मध्य स्थिर मतिरखिलम दूर तो्यम रामम सीता समे स्मित रुचि मुखमुखम नित्य मेंु भरत जी अपने मन में सोचते हैं कि रामचंद्र तो चले गए वन में अरण्य का शब्द का अर्थ संस्कृत में शरण्य ही होता है अर तुम योग्यम अर तुम अरम जाने के अंत में जाने के योग्य जो स्थान है निर्विघ्न होकर के जहां हम भजन कर सकते हैं उसका नाम अरण्य है तो रामचंद्र तो चले गए अरण्य में जनक सुता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए और जब मैं अपनी माता का दर्शन करता हूं तो जैसे राक्षसी के देखने से दिल जल जाए वैसे मेरा दिल उसके दर्शन मात्र से जलने लगता है अब मैं दृढ़ निश्चय करके सारा राज्य दूर छोड़ करके उसी वन में जाता हूँ जहाँ भगवान श्री राम रहते हैं मैं सीता समेत स्मित रुचि र भगवान श्री राम का नित्य दर्शन करूंगा मैं उन्हीं की सेवा करूंगा हमको घर द्वार कुछ अच्छा नहीं लगता हम तो अब माँ के पास हम तो अब राम के पास राम के पास जायेंगे दर्पण दृश्यमान नगरी पश्यन् विर्पण दृश्यम नगरीगत पश्यत्मारयया बहिवोदूत यहाँ साक्षात् प्रबोधसम स्वात्मा द तस्मेंूर्तन न मददक्षिणाम मूर्त संभोगे विप्रल निरभय भाति भूपोरसा विक्षेपे वाध विहरण निपुण ब्रह्म विद्य नूनम रसो इोकरुपदम भाव्यनोवधत श्रीपूर्णंदती पथि पथि पथि का नंदय बम ब्रह्मी दूर्वादलुति तरुणाजने हेमा बर विभूषण कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति पूर्तिमोरथ भुवा भ्रज जानकारीगिरीसंूता श्रीराम संगता अध्यात्म गेयनत्रय अब भरत जी ने किसी से सलाह नहीं की और अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया रामम सीता समेत स्मित रुचि मुखम नित्यमेवा अनुसेवे मैं तो बस सर्वदा रामचंद्र की सीता रामचंद्र की सेवा करूंगा ये उनके हृदय में निश्चय हो गया जो मनुष्य विचार और निश्चय छोड़ देता है वो फिर मनुष्य नहीं रहता है अब वशिष्ठ जी दूसरे मुनि और के साथ, मंत्रियों के साथ अयोध्या नरेश की सभा में पहुंचे वशिष्ठ जी ऐसे मालूम पड़े जैसे चतुर्मुख ब्रह्मा बैठे हुए हो भरत जी को वहां बुलवाया गया और वे आकर शत्रुघ्न के साथ बैठ गए पहले से आके सभा भरत जी नहीं बैठे थे उनको कुछ ये नहीं था कि सभा जुड़े कि लोग इकट्ठे हों वशिष्ठ जी ने देश काल के अनुरूप वचन कहे बोले बेटा तुम्हारे पिता का आदेश है कि राज्याभिषेक तुम्हारे लिए किया जाए तुम्हें किया जाए कई कई ने तुम्हारे लिए ही राज्य की याचना की थी और तुम्हारे पिता दशरथ सत्य थे उन्होंने प्रतिज्ञा करके दे दिया है तो अब आज ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना चाहिए मंत्री लोग जो मंत्र जानने वाले हैं जो मुनि हैं वे मंत्रोच्चारण करें अब भारत को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। और बोले मुनि अब मैं राज्य लेकर क्या करूंगा राम ही राजाधिराज हैं और हम उनके सेवक हैं और पूछा जाचा नहीं उन्होंने घोषणा ही कर दी स्वप्रभाते प्रभाते गमिष्यामो राम माने कोई सलाह के बिना बोले कल प्रातः काल हम राम को लाने के लिए जाएंगे राक्षसी कैकेयी को तो आप भले छोड़ दीजिए लेकिन आप भी चलिए और हमारी दूसरी माताएं भी चलें दूसरे ऋषि मुनि भी चलें मैं तो ये मातृगंधनी माने जो माता के समान महकती है पर माता नहीं है इस कैकेयी को मैं अभी मार डालता किंतु यदि मैं इसको मार डालूंगा तो रामचंद्र हमको क्षमा नहीं करेंगे हम राम के दर से कई कह कई को मारते नहीं हैं, इसलिए हम पैदल कल दंडकारने के लिए चलेंगे शत्रुघ्न के साथ एक और सुन लो शत्रुघ्न सहित स्र्णम जूयम आयातवा आप लोग आइए चाहे मत आइए हमें किसी की परवाह नहीं है और जाके प्रिय नाम बैदेही तजिए ताही कोट बैरी सम समीप परम सले तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंथ व्रज बनी तनि भय मुद मंगनकारी नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव के अंजन कहा आंख जई फूतये बहुत कहा नुलसी सो सबभा परम प्रिय तो हम तो जाएंगे अब चाहे आप लोग आइए या मत आइए और मैं वैसे ही जाऊंगा जैसे रामचंद्र बलकल पहन कर गए थे और मैं भी फल मूल ही खाऊंगा शत्रु उनके साथ धरती पर सोऊंगा जटा धारण करूंगा जब तक राम लौटकर अयोध्या में नहीं आएंगे तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा अब तो ये निश्चय करके भारत चुप हो गए और महाराज सब लोग कहने लगे साधु साधु बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबको आनंद हुआ मतलब प्रभात काल जब हुआ तो सारे सैनिक और सुमंत्र की प्रेरणा से घोड़े हाथी और सबके सब, सब कौशल्या आदि राजपत्नी वशिष्ठ आदि ब्राह्मण अब तो जैसे धरती बिल्कुल ढक जाएगी वहां से चल के पहले ही दिन सबके सब, सब श्रृंगबेरपुर पहुंच गए वहां गंगा किनारे जहां तहां बड़ी भारी सेना ठहर गई शत्रुघ्न सबका नियंत्रण करते थे अब जो गुह था निषाद राज ये आजकल निषाद और गुहराज को दो बनाने की कोई पद्धति चली है वो हमको मालूम नहीं है सो तो, निषाद राज गुह के मन में बड़ी शंका हुई कि इतनी बड़ी सेना लेकर भरत आए हुए हैं इनके मन में राम के प्रति कोई पाप की भावना तो नहीं है उनको मालूम नहीं है और ये लोग कुछ अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हैं ये प्रेम की बात है वो स्वयं राम के मन में किसी तरह की शंका नहीं है लेकिन राम के प्रेमी के मन में ये शंका है कि कोई राम का अनिष्ट न कर रहे अनिष्टा संकीनी बंधु हृदया नहीं ये लक्ष्मण और निषाद दोनों पहले से ही तैयार रहते हैं कि राम का कोई बाल बांका न करते इसलिए जाकर उनके दिल की बात समझनी चाहिए यदि दिल साफ होगा तब तो गंगा जी को पार कर सकेंगे और नहीं तो सब नावें खींच करके समेट करके सब लोग हथियार ले करके चारों ओर खड़े हो जाए अब गुह जो है इस तरह का आदेश दे करके भारत के पास आया भेंट लेकर के तरह तरह की वो तो राजनीति में निपुण था और लाकर भेंट भरत जी के सामने रख दिया देखा भरत जी को तो वो तो चीर पहने हुए हैं और राम के समान सांवरे जटा का ही मुकुट उनके सिर पर और राम राम उनके मुख से निकल रहा राम के लिए आकर के गुह ने उनको प्रणाम किया अपना नाम बताया कि मैं गुह हूं सुझ भरत जी उठ के खड़े हो गए और भरत जी ने दोनों हाथ से पकड़ के उसका गाढ़ आलिंगन किया बड़े आदर के साथ उसल मंगल पूछा और सखा कहकर के उसको सखायम इदम अब्रबीत सखा निषाद से गोह से ये बात भरत जी ने कही भाई मेरे प्यारे भाई और श्री रामचंद्र के साथ तुम यहां रहे हो राम ने तुम्हें अपने हृदय से लगाया है और उनकी आंखों में तुम्हारे लिए आंसू आ गए हैं इतना प्रेम ऐसे निर्मल हृदय राम सार्द नयन अमलात्मना है तुम धन्य हो तुम कृतकृत्य हो कि तुमने रामचंद्र से बातचीत की कमल राम लक्ष्मण सीता ये आए और राम से तुमने कुशल मंगल किया तो जहां जहां तुमने राम जी का दर्शन किया सीता जी का लक्ष्मण जी का वहां वहां हमको ले चलो जहाँ सीता के साथ उन्होंने शयन किया वो स्थान भी हमको चल करके दिखाओ तुम राम के प्रियतम हो भक्तिमान हो भाग्यवान हो अब तो भरत जी की आंखों से झारझार आंसू की धारा गिरने लगी संस्मृत्यमम साश्रु विलोचना अब गुह के साथ भरत जी वहां गए जहां रामचंद्र रात में रहे थे वहां जाकर अभी कुछ वहां पड़े हुए थे वो शयन स्थल देखा कुछ सज्जा पड़ी हुई थी और वहां सीता जी के आभरण की आ, की लगी हुई कुछ स्वर्ण बिंदुएं वहां पड़ी हुई थी वो कनक बिंदु द्विचारीख देखे गोस्वामी जी ने लिखा अब तो उनके हृदय में बड़ा भारी दुख वो तो बिलाप करने लगे हाय हाय अत्यंत सुकुमारी जनकनंदिनी सीता जो महल में रत्न के पलंग पर कोमल सज्जा पर सहन करती हैं वे यहाँ कुछ की चटाई पर सोते हैं ये मेरा दोष है सीता रामेण सहिता दुखे न मम दोषता ये मेरी गलती है ये मेरा दोष है कि सीता रामचंद्र को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है धिक्कार है मुझे धिंगमा जास्मी कई के पाप राशि समानता कई कई तो पाप राशि के समान है धिक्कार है मुझे जो मेरा जन्म उससे हुआ मेरे कारण राम को ये क्लेश हुआ लक्ष्मण का जन्म महात्मा लक्ष्मण का जन्म सफल हो गया जो सदा सर्वदा वन में भी राम के पीछे चलते हैं और प्रसन्न रहते हैं मैं तो जो राम के दास हैं उनके दासों का भी किंकर हूं यदि मैं ऐसा हो जाऊं तो अपने जन्म को सफल मानूंगा सो गु तुम जानते हो सो सब हमको बताओ वो कहाँ है आज कहाँ हैं रामचंद्र मैं वहीं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ जब वो ने समझ लिया कि इनका हृदय शुद्ध है तब बड़े स्नेह से उसने कहा देव आप धन्य हैं कि आपके हृदय में भगवान के प्रति ऐसी भक्ति है कमल दल नयन राम में सीता में लक्ष्मण में इतनी प्रीति है आपकी वो चित्रकूट पर्वत के निकट मंदाकिनी से पास मुनियों के आश्रम जहां चारों ओर हैं, ऐसे स्थान पर राम लक्ष्मण निवास करते हैं बड़े आनंद में हैं जानकी के साथ वो सुख कि लब प्रभु प्रभु वहाँ बड़े सुख से रह रहे हैं गंगा जी को पार किया एक नाव पर जो राजनौका थी उस पर भरत जी शत्रुघ्न जी राम की माताएं उस पर बैठी और दूसरी नाव पर वशिष्ठ जी और उसी नाव पर वशिष्ठ जी बैठे और दूसरी नाव पर कैकेयी और दूसरी स्त्रियां बैठीं गंगा पार करके सब भरद्वाज आश्रम में गए सेना को भरत जी ने दूर ही छोड़ दिया और भाई शत्रुघ्न को लेकर भरद्वाज आश्रम में गए वो तो जैसे प्रज्वलित अग्नि हो इतने तेजस्वी भरत जी ने जाकर नमस्कार किया ये दशरथ के पुत्र हैं ये जान करके भरद्वाज मुनि ने उनका सत्कार किया कुशल मंगल पूछा और बोले क्यों जी तुम तो राजा हो गए हो ऐसा मैंने सुना कि तुम तो राजा हो गए हो ये जटा बलकल धारण करके यहां कैसे आए हो किमेत बलकलादि कम ये बलकलादि क्यों यहां किस लिए आए हो यहाँ तो महात्मा लोग रहते हैं मुनियों का निवास स्थान है अब तो भरत की आंखों से झारझार आंसू गिरने लगे बोले भगवान आप तो सबके हृदय में बैठे हैं सबके दिल की जानते हैं फिर भी आप मुझसे पूछते हैं ये आपका अनुग्रह है कैके ने जो राम राज्य को बाधित करने के लिए विघनित करने के लिए जो काम किया है जो बनवास आदि दिया है आ, सो उसके बारे में महाराज हमको कुछ भी मालूम नहीं था नहीं जाना मि किंचना मुझे उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था मैं आपके चरणों का स्पर्श करके शपथ खाता हूँ आप ही इसमें प्रमाण है आपके चरण कमल ही मेरे लिए प्रमाण है मैं यही सबूत दे सकता हूँ की मुझे इसके बारे में और कुछ मालूम नहीं है अब तो चरण कमल पकड़ करके बड़े व्याकुल होकर भरत जी बैठ गए महाराज आप स्वयं जान लीजिए कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं जब महाराजा हमारे राम हैं, तब हमको राज्य लेकर के क्या करना है मैं रामचंद्र का शाश्वत किंकर हूं इसलिए रामचंद्र के चरणों में जा रहा हूं और वहां उनके चरणों में गिर कर, राज्य अभिषेक की सारी सामग्री उनको अर्पित करूंगा और वशिष्ठ पौर जानपद सबके साथ उनका अभिषेक करूंगा और रमानाथ को मैं अयोध्या में ले जाऊंगा और अत्यंत नीच के समान उनकी सेवा करूंगा सेवा वही सेवा वही होता है जो छोटी से छोटी सेवा करने के लिए भी तैयार होता है अब तो भरत की बात सुन करके भरद्वाज जी ने उनको हृदय से लगाया उनका सिर सू और बड़े आश्चर्य से उनकी प्रशंसा की बदसातम पुरैवई तद भविष्यं ज्ञान चक्षुषा माँ सुचस्तम परो भक्त श्री रामे लक्ष्मणादपी बेटा मैंने ज्ञान की दृष्टि से इस भविष्य को पहले से ही जान लिया था तुम दुख मत करो तुम तो लक्ष्मण से भी बड़े भक्त हो भगवान श्री रामचंद्र के मां सुचस्वम परो भक्ता श्री रामे लक्ष्मणाद्यपि श्री राम के प्रति लक्ष्मण की जितनी भक्ति है उससे भी तुम्हारी अधिक भक्ति है आतिथ्यं तुम इच्छा तो सही सैन्य से तवान गोस्वामी जी ने इस बात को और सवार करके कहा है ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा सीताराम लक्ष्मण का जो दर्शन हमको मिला उनके दर्शन का फल है भरत जी तुम्हारा दर्शन भगवान का दर्शन तो एकांत में भी हो जाता है परंतु भक्त का दर्शन भक्त का दर्शन एकांत में नहीं होता है जो बहुत सहिष्णु होता है वही भक्त का दर्शन कर सकता है और उसको पहचान सकता है तो भरद्वाज जी ने कहा कि तुम सेना के साथ यहां ठहर जाओ आज यही भोजन करो फिर कल चले जाना राम के पास अब तो भरद्वाज जी की आज्ञा मान ली भरत ने और वो भरद्वाज जी स्नान करके आचमन करके मौनी होकर अपनी यज्ञशाला में गये और वहां जाकर उन्होंने काम वर्षिणी काम दुघा कामधेनु का ध्यान किया क्योंकि कामद हैं श्री भरद्वाजी महाराज तो कामद हैं सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं अब तो कामधेनु आ गई और उसने जिसको जो कामना थी अलौकिक उसकी सृष्टि कर दी वाल्मीकि रामायण में तो कई अध्याय में ये वर्णन है कि कैसा स्वागत भरद्वाज जी ने भरत की सेना का किया था और उसमें सेना की पोल पट्टी कैसी खुली थी इसका भी वर्णन किया है तो हमारे साई कहते थे कि अयोध्या के लोगों में राम के प्रति प्रेम कुछ सब में हो ये बात नहीं है कई सैनिक तो ये चाहने लगे कि बस अब भरद्वाज जी के आश्रम में ही रह जाएं यहां ऐसी ऐसी स्त्री हैं ऐसा ऐसा भोजन है ऐसा ऐसा महल है अब राम के पास जाने की क्या जरूरत है इस तरह सोचने लगे ये आतिथ्य इसमें सैनिकों के मन की कमजोरी बताना इष्ट नहीं है बल्कि उनके आतिथ्य की विपुलता बताने में है, अभिप्राय है कि कितना बड़ा आतिथ्य उन्होंने किया भूल गई अयोध्या और भूल गए राम इतना बड़ा आतिथ्य उन्होंने किया जिसको जो चाहिए सो सब बस कामनाओं की वर्षा होती थी सारे के सारे सैनिक तृप्त हो गए और वशिष्ठ जी का उन्होंने बड़ा भारी पूजन किया शास्त्र दृष्ट कर्म से सही सेना सहित भरत को संतृप्त किया एक दिन स्वर्ग के समान भरद्वाज के आश्रम में सब के सब लोग रहे फिर दूसरे दिन भरद्वाज को नमस्कार करके उनसे अनुज्ञा लेकर के राम के पास गए जब चित्रकूट में पहुंचे तो सैनिकों को चित्रकूट से थोड़ा दूर ही रख दिया और स्वयं भरत भी शत्रुघ्न के साथ सुमंत्र और गुह के साथ राम संदर्शन के लिए गए उसमें भरत शत्रुघ्न सुमंत्र और गुह अब एक बार तो तपस्वी मंडल में जाकर के ढूंढा उन्होंने पर वहां नहीं मिले तो लौटे फिर उन्होंने ऋषियों से पूछा कि राम भवन कहाँ है श्री राम जी महाराज कहां विराजमान रहते हैं इसका अर्थ यह है कि स्वयं भरत शत्रुघ्न सुमंत और गुह भी जिसको मालूम है उसने भी ढूंढा कि रामचंद्र के निवास का स्थान कहा है परंतु उनको नहीं मालूम पड़ा जब ऋषि ने महात्मा ने बताया कि राम यहाँ है तब राम का ज्ञान हुआ ऐसे राम का ज्ञान मन की कल्पना से नहीं होता है कि यहाँ है यहाँ है ये यह कोई अंदाजी बात नहीं है वो तो जो ऋषि लोग हैं वो बताते हैं अब तो महाराज सीता लक्ष्मण के साथ जहां भगवान रहते हैं सबने बताया देखो कि ये पहाड़ जो है इसके आगे गंगा जी के उत्तर तट पर एकांत में रामचंद्र की पर्ण है और चारों ओर उसके बन है वहां आम के कटहल के पेड़ हैं और केले के पेड़ बहुत सारे हैं और चंपक गोबीदार आदि के पुष्प हैं पुन्ना गए सो देखो ये देखा भरत जी ने आगे तो आगे आगे भरत जी हो गए सबके आगे आगे और बहुत दूर से उन्होंने देखा ये राम जी की पर्ण है और बड़े बड़े ऋषि लोग वहाँ हैं, और बलकल वस्त्र मृग इधर उधर सूख रहे हैं अब दूर से ही भरत जी ने शत्रुन जी ने अभिराम राम का दर्शन किया आ, लंगोटी आ, बलकल की लंगोटी सूख रही और मृगचर्म फैलाए हुए जब भरत जी महाराज रामचंद्र के आश्रम के पास गए तो सीताराम के चरण चिन्ह बड़े पवित्र अत्यंत शोभन चरण चिन्ह चारों ओर थे। भगवान के चरण चिन्ह की पहचान होती है सतत्र वज्राकुश बारी जापदा नि सर्वतः ददर्श राम से भूभूति मंगला न्यचेत पादर ज सुनुजा देखा उन्होंने कि चरण चिन्ह में कहीं वज्र है भक्तों का पाप पर्वत नष्ट करने के लिए कहीं अंकुश है भक्तों के मन रूप हाथी को आकृष्ट करने के लिए कहीं कमल है हृदय दान करने के लिए कहीं ध्वजा है भक्तों की विजय वैजयंती फहराने के लिए ऐसे चरण चल रहे ये तो पृथ्वी के मंगल के सूचक हैं पृथ्वी के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आए हैं बैकुंठ को छोड़कर के तो चरण रज से पृथ्वी को पवित्र कर रहे हैं अब तो भारत और शत्रुघ्न दोनों लौट गए भगवान के चरणों की रज में अचे पादरजस्तु सानुजहा जैसे अक्रूर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह को देख करके लौटने लग गए थे उनकी चरणों के धूल में वैसे वैसे बल्कि शब्द भी जैसे भागवत में है उससे मिलते जुलते ही हैं ये राम पदार बिन्दाकित भूतल अद्भुत है हम धन्य हैं धन्य हैं कि इनका हमको दर्शन हो रहा है ब्रह्मा आदि देव और श्रुतियां इनके चरणों की धूल को ढूंढते रहते हैं अद्भुत प्रेम रस से उनका हृदय भर गया चित्त डूब गया रघुनाथ की भावना में आंखों से आंसू की धारा बहने लगी उनका बक्ष भीग गया धीरे धीरे वो भगवान के आश्रम के पास पहुंचे वहां देखा श्री रघुनाथ जी विराजमान है दूरबादल के समान श्यामल उनका अंग है और बड़ी बड़ी आंखें हैं जटा का मुकुट धारण किए हुए हैं और नव बल कल ही उनका वस्त्र है मुख पर प्रसन्नता खेल रही है तरुण अरुण के समान उनकी दिखती है और जानकी जी को देख रहे हैं और लक्ष्मण जी उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं जब वो दौड़े भगवान श्री रामचन्द्र की ओर दौड़ करके उन्होंने आ, आ, उनके चरण कमलों को पकड़ लिया झट रामचंद्र ने उनको खींचकर बड़ी बड़ी बाहें रामचंद्र की दोनों हाथों से खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और आंखों से आंसू की धारा गिरने लग गई इसके बाद उन्होंने अपनी गोद में भारत को बैठा लिया और बारंबार अपने हृदय से उनको लगावे इसके बाद तो माताएं आ गई सब रामचंद्र का दर्शन करने के लिए जैसे कोई प्यासी गऊ जल के ऊपर टूट पड़े ऐसे माताएं रामचंद्र की ओर दौड़ी राघवम द्रष्टु काम आसताश त्रिशार्ता गौर यथा जलम राम ने देखा अपनी माता को तो उठ के खड़े हो गए और उसके चरणों में जाकर प्रणाम किया और कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए राम की आंखों में भी आंसू आ गए दूसरी माताओं को भी उन्होंने नमस्कार किया देखा वशिष्ठ जी आ रहे हैं तो उनको जाकर साष्टांग प्रणाम किया और बोले धन्य हूं मैं धन्य हूं महाराज आपकी इतनी कृपा हमारे ऊपर है सबको विराजमान करके फिर रामचंद्र ने पूछा कि हमारे पिताजी तो सकुशल है ना उन्होंने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है मैं जानता हूं कि वो मेरे लिए अत्यंत दुखी हैं अब वशिष्ठ जी ने कहा और तो सब चुप रहे वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारे वियोग के ताप से तप तो दशरथ तुम्हारा ही चिंतन करते हुए और मुख से राम राम सीता सीता लक्ष्मण लक्ष्मण कहते हुए वो तो परम धाम में पधार गए अब तो ये जैसे कसूल लग गया हो कान में सुन करके हाय हाय ऐसा करके श्री रामचंद्र रोते हुए लक्ष्मण रोते हुए धरती पर गिर पड़े इसके बाद सब माताएं भी रोने लग गईं और कहने लगे कि हा पिताजी आप तो बड़े दयालु थे हमको छोड़कर कहा चले गए हे महाबाहो मैं तो अवनाथ हो गया हमको इतना प्यार और कौन देगा सीता लक्ष्मण सब के सब मिलाप करने लगे वशिष्ठ ने शांतिपूर्ण वचनों से उनको शांत किया इसके बाद सब लोग मंदाकिनी के तट पर गए स्नान किया और जो पातक लगता है वो उससे मुक्त हुए क्योंकि यदि श्राद्ध के जो दिन होते हैं 11 दिन के पहले यदि मालूम पड़ जाए तब तो स्नान करके जितने दिन बाकी रहते हैं उतना और माना जाता है लेकिन यदि ग्यारह दिन बीत गए हो तो केवल स्नान मात्र का ही आशौच होता है ये धर्मशास्त्र की आज्ञा है तो जितने दिन बीतने चाहिए वो तो सब बीत गए थे भरत जी ने पूरा श्राद्ध कर लिया था रामचंद्र को अभी मालूम नहीं था तो मालूम पड़ा तो जा करके उन्होंने मंदाकिनी में स्नान किया और फिर वहां दशरथ के लिए सब ने तर्पण किया उसके बाद राम लक्ष्मण ने पिंडदान किया बड़े पुत्र को पिंडदान करना चाहिए जदि वो न हो तब छोटे पुत्र पिंडदान करते हैं तो राम के प्रतिनिधि के रूप में भरत ने पिंडदान किया था जब राम को मालूम पड़ा कि अब आ, हमारे पिता का शरीर नहीं है तब उन्होंने पिंडदान किया तो वो इंगुदी के फल और पिणार पिणा इन दोनों को लेकर के और शहद मिलाके, के क्योंकि रामचंद्र लक्ष्मण सीता वन में रहते थे वहां फल पुष्प आदि खाते थे उसी से उन्होंने पिंडदान किया इसका नियम ही यही है व्यम जदन्ना पितरस तदन्ना स्मृति नोदिता मनुजी ने कहा है यदअन्न पुरुषो भवती तदन्ना तस्वेवता मनुष्य स्वयं जो खाता है अपने देवता को भी वही वो खिलाता है सो स्मृति का विधान ही ये है कि मनुष्य जो भोजन करता है उसी का पिंडदान करता है अब उसके बाद आंखों से आंसू की धारा स्नान किया घर पे आए सब लोग रोने लगे फिर आश्रम में गए उस दिन सब लोगों ने उपवास किया वैसे तीर्थ में भी पहले दिन जाकर उपवास ही करने का नियम है पहले दिन किसी भी तीर्थ में जाए तो पहले दिन उपवास करे जाके वहां नॉन लकड़ी खाना पीना ढूंढने में लग गए तो तीर्थ तो बिल्कुल भूल ही जाएगा तो एक दिन जैसे एकादशी का व्रत होता है वैसे तीर्थ में पहले दिन जाने का भी व्रत ही होता है ऐसा धर्मशास्त्र का नियम है दूसरे आज रामचंद्र ने पिंडदान किया दशरथ जी के लिए और आज ही उनको मालूम पड़ा कि हमारे पिता का शरीर पूरा हुआ है तो उस दिन उनको उपवास करना चाहिए तो उस दिन तो सब लोगों ने उपवास किया दूसरे दिन मंदाकिनी के निर्मल जल में सबने स्नान किया और सब आकर के इकट्ठे बैठ गए सभा जुड़ गई अब सबसे पहले भरत ने रामचंद्र भगवान से निवेदन किया राम राम महाभाग हे महाभाग हे राम हे राम आप हमें अनुमति आज्ञा दीजिए कि हम आपका अभिषेक अभिषेक करें आप अपने अभिषेक को स्वीकार कर लीजिए राज्य का पालन कीजिए क्योंकि पिता का राज्य है और सबसे जेष्ठ पुत्र तुम हो तो ज, तो जैसे हमारे पिता हमसे बड़े थे वैसे तुम भी हमसे बड़े हो और पिता के समान ही हो ज्येष्ठस्तम में पिता तथा तुम मुझसे बड़े भाई हो और मेरे बड़े होने के कारण मेरे पिता हो तो ये क्षत्रिय का धर्म है कि आप प्रजा का परिपालन कीजिए।